क्या अस्थ अथमृत असद असद नक्षत्र सब्सक्राइब करें नक्षत्र तक सब्सक्राइब न्यू इहर लिखते हैं पांचा जीवितम की में पांच है जिसका प्रथम में है पांच है अत्र देया गौतम दक्षम तप्तम तप्तम तथा तप्तम तथा क्या कृषम यह असल पार्थ अश्रद्धयाप्त असल लगाएंगे अश्रद्धया हुटम भाष्य में लिखेंगे अश्रद्धया हम हम का विषय लिखा लगाएंगे तो अन्य क्या होगा अश्रद्धया कृतम होनम अश्रद्धा अश्रद्धा से किया गया होम अश्रद्धा से किया गया होम और अश्रद्धा सबके साथ है अश्रद्धा से किया गया होम, धन और सप्तम तपा और अश्रद्धा से तपा गया तप या श्रद्धा से किया गया तप और क्या कृतंग कृतंग अलग रखा है और किया गया जो अतिरिक्त और किया गया जो वास्तव्यकार के रहते हैं ईश्वरी नमस्कार आदि तो देखेंगे हसरतयाद से किया गया होम हकर से किया गया दान हसर गया कफा गया कप किया असर से किया गया कप और क्या अकृया से कम यथ और अकरजा से किया गया जो जो क्या तो वास्तव बताते हैं इश्वी नमस्कार आजी वहाँ यथ है ना और तस् करेंगे को जोड़ लेंगे अस्य उचित वह सब असत कहा जाता है तो क्या कहा जाता है से से से गया गया गया वो अब देखेंगे जैसे भर करके वह मर करके फल फलजनक नहीं होता है वो या वह मर करके वो मर या मरने के बाद फल का जनक नहीं होता है क्या इन्ना? अभी क्या हुआ ना, वह मर कर फल फलजनक नहीं होता है क्या इन नो और वह यहाँ पर भी फलकाजनक नहीं होता है नो भी नर कर फल देने वाला नहीं होता इन नो यहाँ पर भी फल देने वाला नहीं होता है और सबसे प्रधान किया को दिया गया होम दत्तम क्या ब्राह्मण्ञा अशोधया और अश्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान तपा सप्तम सप्तम कर अनुष्ठितम अनुठान अनुठित अनुष्ठित सब तथा अवसर जो है है कहा जाता क्योंकि मेरी प्राप्ति के साधन विमुख मार्ग से साधन रूप मार्ग प्राप्ति के साधन अंतर्गत दुनिया बाहर है अंतर्गत प्राप्ति रूप साधन प्राप्ति के मार्ग रूप प्राप्ति के साधन रूप मार्ग के अंतर्गत क्या है जो श्रद्धा पूर्वक किया गया श्रद्धा पूर्वक किया गया हो मी प्राप्ति के साधन रूप मार्ग के अंतर्गत है ना तो तद का सेवा कर्म बहुआया बहुत परिश्रम ऐसी शादी होने लगे है न बहुत आयात से युक्त होने पर बहुत आया करके और ना चले लिए लगे ना तो आरंभ आरम ना, ना चक करते क्या वो बहुत बहुत नहीं तो अत्याद्धास आदि श्रद्धा से रही तथा बहुत परिश्रम से युक्त होने परमाश्रम से युक्त होने पर भी श्रद्धा धोमा दी लगाएंगे गो वाय सुनता बहुत परिश्रम से युक्त होने पर भी श्रद्धांत रहित धोमा दी है मतलब मर करके फला हल्का जनक नहीं होता है क्या यह है ना श्लोक में ये कर सके हर खंड और इस लोक के लिए भी नो होता है इस लोक के लिए भी नहीं होता है और इस लोक में भी फल लेने वाला नहीं होता है क्योंकि सारी सत् सज्जनों के द्वारा जाओ भगवान को नमस्ते नमस्कार करो या महापुरुषों को नमस्कार से ना तो बहुत आनंद फल का होता है नहीं हमारे पार्ट प्रेस घाटू है, के है। तो ना तो, तो, तो हो गया नहीं होगा तो इसमें तो प्रेस गया तो स्वामी चंदन जी कहते थे हमारे गुरुदेव की ऐसे जो किया जाता है ना ये कर्म तो खूब कर रहा है प्रकार से पर ऐसा श्रद्धा भी नहीं कर पा रहे हैं एक हो गयी दूसरी स्थिति कर्म तो खूब कर रहा है तो प्रारंभ के रूप में फल ना हो गई है एक कर्म कर रहा है तो श्रद्धा नहीं है यहाँ भी फल नहीं है और एक किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म खूब कर रहा है उसका फल नहीं निकल देता है तो स्वामी जी दोनों इस कम पर करते थे यहाँ के लिए यदि वो कर्म कर रहा है ना अच्छे तो उसके संस्कार शुभ पड़ रहे थे क्या फल रहे हैं शुभ संस्कार तो शुभ कर्मोड़ रहे हैं ना अभ्यासर्मो का ही तो हो रहा तो है शुभ कर्मो का संस्कार पड़ रहे हैं तो जब श्रद्धा का होगा तभी श्रद्धा का उदय होगा तो बहुत अच्छी और जैसे की उसका है स्वामी जी कहते थे की समाप्त हो जाएगा ना तो फल तो उसका कर्मों का संस्कार तो पड़ गया है ना उसके आगे और उसकी अच्छी होगी कर्म कर रहा है तो क्योंकि जो ये से अपने कर्म करना आरंभ नहीं किया उसको को अच्छा ही है कि सरकार जो जानूं से कर्म हमने मेरे कर्म से उसके जिन्हें स्वास्थ्य ना इसके सरकार अच्छे पड़ गए ना सरकार बता अभी भी अच्छा करेगा हम ये करते हैं और इंजीनियर या वो कलाचित्र इंजीनियर नहीं है ना ना उस सरकार के नेता मं भी सब जिस में सूत्र हावितायाविम भगवदीस्त्रे श्री कृष्ण आय सही श्रद्धा आये श्रद्धा अध्याय के नाम गीता के अलग अलग संस्करणों में अध्याय के नाम में कुछ अलग, अलग अलग लिखा तो तो है, है आपने कुछ में अलग आता युद्ध लिखाए जाएंगे ओम अष्टादश्याद अंतिम अध्याय है महाभारत युद्ध अष्टादश दिवस हुआ था और गीता का उपदेश क्या को भी ना तो दिन दिन में।, में हुआ, हुआ चला तो भी थारा थारा और लोग लोग लोग, के ले कोई घंटा गिर गया था उसके नीचे कुछ पक्षी गिर बिगरे सब ले करके गाज तो तो में भाग लेने और एक सूच लो बाद में जो समाप्ति हो ना गीता के लिए है? गीता शास्त्र अध्याय अश्विन अध्याय सर्विन अध्याय अश्विन अध्याय सर्वोच्च गीता शास्त्र अश्मि अध्याय एवं सर्वस्थ गीता शास्त्र वक्तव्य सर्वाय इस अध्याय में ही सर्वस्थ गीता शास्त्र अर्था उत्संग वक्तव्य सम्पूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ को या संपूर्ण गीता शास्त्र के शास्त्र को संग्रह करके कहना चाहिए उसमें संग्रह करके में संपूर्ण संपूर्ण के को, के अर्थ के जा अर्थ को, करके कहना चाहिए। क्या सर्वा बेदार्थ वक्तव्य और संपूर्ण और संपूर्ण मिल जाएगा और इस अध्याय में ही संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ को तो संक्षिप्त कहना चाहिए संपूर्ण संग्रह करके कहना तो चाहिए तथा संपूर्ण चाहिए यह अध्याय आरम्भ किया जाता है अब देखेंगे सर्वे से ही ये अध्याय आरम्भ किया जाता है ऐसा क्यों कहा ये देखना ये क्या था सब कुछ इसमें संक्षिप्त रहना चाहिए ना सब कुछ इसमें संक्षिप्त ऐसी कहना चाहिए ऐसा क्यों लेना तो कहा सब भी अध्याय क्यूँकी सभी अती के अध्यायों में कहा गया अर्थ इस अध्याय में जा सकता है क्योंकि इस सभी क्यूँकी के सभी अध्यायों में कहा गया विषय इस अध्याय में जा सकता है तो इस इससे क्या मालूम हुआ ये संपूर्ण गीता दास और संतूर्ण करना चाहिए अर्जुन उदास संन्यास तथा प्याग शब्द के अर्थ को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा बना के के अर्थ अर्थ से से से जानने जानने की की इच्छा इच्छा वाला वाला और महा तत्वित त्याग चीकेशन पृथकेशन अन्वेद महाबाक महाबा सतचंदन कन्यासा त्याग से तम पृथक वेदिक्षा कन्यास हे मगर का भी नाम जुड़ जा पा रहे हैं आपको ऋषिकेश कैसे शास्त्रीय नाम उसका ऋषिकेश प्राचीन नाम है पुराना नाम कर लेंगे आह महाबाहों उसी के आपसे उसी के हाँ हैं आह गुजरात के भी उसी के करते हैं महाराष्ट्र के भी उसी के तो बुकार को सबसे लेकर लिखा मिलता है नहीं नहीं उसी के हम देखें उसी के होता है अब लेंगे आपसे महाबाहों फिर उसी के फिर दूसरे दूसरे समुद्र में रिमार्क हो रियूसी के था रियूसी की और त्याग के तत्व को पृथक जानना चाहता हूँ को विवेचन पूर्वक जानना चाहता हूँ या विवेचन पूर्वक जानना चाहता हूँ ऐसा लगाया लगाएंगे संत्यास शब्द संन्यासदार्थक संब्द है ना संस्यास शब्द का अर्थ और त्याग काग शब्द का संन्यास शब्द के अर्थ को और त्याग शब्द के अर्थ को विवेचन पूर्वक जानना चाहता यदि ऐसा पूर्वक जानना चाहिए अर्थ में तो भेद नहीं है कि सन्यास तो बात नहीं है सन्यास और को भी प्याग शब्द जानना सन्यास करते चाहे संस इसलिए सत्य भाव सत्य है ना प्रत्यय होकर क्या हो जाए तत्व रूपम संब्द के अर्थ और अर्थ के यथार्थ स्वरूप को विवेचन पूर्वक जानना चाहते हैं और सत्यम शब्द क्या हुआ यहाँ पर यथा स्वरूप है ना यथाथ शुरू कर ले गया इसीलिए ये लोग जानना चाहता का त्याग क्या क्या है है मतलब अलग अलग विभाग पूर्वक या परस्पर के विभाग पूर्वक परस्पर के विभाग पूर्वक नामा हरे खजमा अफरा ऐसा देखेंगे अच्छा ये येमा है ना छा दिखा है ऐसा देखेंगे नाम वाले असुर ने छद में से हय का रूप धारण किया था का रूप हय तब केसी नाम वाले असुर ने छद में से हय का रूप धारण किया था अश्व का रूप धारण किया था कम कम से चलेंगे या वाले मारा को पेश नाम वाले असुर को मारा इससे भगवान वासुदेव तबित भगवान वासुदेवा लगेगा भगवान वासुदेव भगवान वासुदेव ने तबित मारा उस कारण से केश को मारने के कारण पर के नामना है उस कारण से ऐसी वासुदेव भगवान वासुदेवा पहले लेकर जा सकते उस कारण ऐसी अर्जुन अर्जुन अर्जुन के के के द्वारा द्वारा द्वारा से से से से नाम नाम संबोधित संबोधित किया किया जाता जाता है। है। उस उस कारण कारण ऐसा प्रतिमा मिलता है अध्यायों में कहे गए सत्या स्थानों में पूर्वेश अध्याय उसका दस अध्याय हो गए पूर्व ये पूर्व के सत्या अध्यायों में इस्थान, इस्थान पूर्व तो सबसे अभ्यायों में स्थान स्थान पर रहे गए और प्याग शब्द निर्मित अर्थ होना है ना क्या क्या निर्मुित अर्थ अच्छा मतलब इसका अर्थ है की स्पर्श अर्ध वाले नहीं है क्या हो गया स्पष्ट अर्थ वाले नहीं है दोबारा लगाएंगे पूर्व के तो अध्यायों में स्थान स्थान पर कहे गए और प्याग शब्द स्पष्ट अर्थ वाले थी। है है ना अलग ऐसा ऐसा नहीं hmm. wow. अतः कारण कृष्णवते अर्जुना है प्रश्नकर्ता अर्जुन के प्रश्न करता अर्जुन को उनका निर्णय बताने चाहिए अतः उसका निर्णय बताने के लिए श्री भगवान श्री भगवान बोले पर सन्यासम सर्व प्रत्यागमे कव काम्य नाम, नाम, नाम, नाम, नाम, नाम कर्म नाम सं कभी कभी पंडित कबिया करे कविया काम में नाम कर्म काम में कर्मों के त्याग को में कर्मों के त्याग को क्या कहते हैं जो सं जाता है उन्हें क्या कहते काम जैसे की जो यहाँ वैसे जाते का ना दस की करना, ऐसा ऐसा जो है ना ज्योतिष तो ऐसा ऐसा जो है ना बहुत सारे हैं उस काम करने हैं ज्योतिषो में सामने यही भी आया है कार्य क्या है कारी, कारी वाला करे, वाला भी की। तो की कामा कामा की कामना वाले होंगे तो कामों का त्याग ये विद्वान विद्वान काम्य कर्मो के कहते हैं ना का क्या है पर न्यास को संस काम संस कहते हैं सर्व करु भल त्यागम प्रभु त्यागम विचक्षणा प्रभु त्यागम विचक्षणा विचक्षण सर्व कराहु विचक्षणा का सभी पंडित यह विद्वान है की विद्वान विद्वान सभी कर्मों के फल त्याग को त्याग करते हैं सभी कर्मों त्यासे त्यासे के फल के त्याग को त्याग करते हैं ध्यान मेरा जो प्रथम पंक्ति में है राविक में है ना तो केवल काम्य कर्म का त्याग है यहाँ नित्य नैमिश्चित कर्मों का त्याग नित्य नैमिश्चित कर्म भगवत की आराधना आराधना रूप से किए गए का त्याग और काम्य कर्म भी यदि परीक्षा को छोड़कर भगवत आराधना रूप से किए जाते हैं तो उनका विधान काम तो मतलब फलोदेश फल को उपदेश कर भी करना और फल के उपदेश के फल फल लक्ष्य नहीं है तो ही ईश्वर आराधना रूप से कुछ भी कर दो तरह से काम करने ही नहीं कर देते हैं लेकिन और यदि ये है न यदि ध्यान देना की जो काम करने है काम में कर्म को करते करते यदि कामना समाप्त हो जाए तो फल जनक नहीं होता है काम है काम्य कल करते करते जो कामना विकास वो फल करेगा ठीक होगा जो जो कामना वाला व्यक्ति है उसका अधिकारी हैं वो मिलेगा मतलब जो फल उसका जो काम्य फल है वो नहीं मिलेगा काम हाँ में फल नहीं मिलेगा और मतलब हैं नहीं है तो यहाँ पर काम कर्मो कर कर्मो तो कर्मो नहीं कर्मों के न्यायास को सम्यास करते हैं यहाँ नित्य नैमित्त कर्मों का त्याग नहीं है और दूसरा क्या विचार विद्वान सभी कर्मों के फल के अभ्यास को त्याग करते हैं यहाँ नित्य नैमित्त और काम में सभी कर्मों का फल त्याग है कर्मों का सोचता त्याग है ना इसमें कर्मों का सोचता त्याग नहीं है केवल फल का त्याग और उसमें क्या है ऊपर वाले में काम्य कर्मो का ही प्यार है मित्र मे का प्यार ऐसा अब यहाँ पर देखेंगे काम्या नाम राजा राष्ट्राज्य का नाम है अच्छा वो सी राष्ट्रीय अशुमेध का भी, भी ध्यान जाता है नाम जानना चाहता हूँ आधी काम कर्मो का न्यार, न्यार का है का काम परित्याग संयास्य अर्थ है का तुछ तुछ तुछ तुछ तुछ कहता तो काम अब इसको और बताते हैं अमृत प्राप्त अनुमान अनु रूप से प्राप्त होने पर अनुठान न करना है कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर न करना है या मतलब नहीं है कर्तव्य रूप से प्राप्त और उसको नहीं लिया ये आज आश्चर्य बताएंगे फिर भी श्लोक के भाषण में बताएंगे कि यहाँ पर सन्यासी का प्रसंग नहीं है यहाँ पर नहीं बता रहे हैं तभी जो है अनु सन्यासी को प्राप्त नहीं होगा प्राप्त नहीं है तो अनु प्राप्ति मतलब अनुदान प्राप्ति का अनुष्ठान न करना या से प्राप्त थार को न करना ठीक था था था था है ना ये हो गया कर्तव्य रूप से प्राप्त को न करना ये प्राप्त कर्तव्य रूप से को न करना कब यह करते पंडित पंडित विभुन विभु कर रहे विजागन की जानते हैं लगाइए इस अर्थ पहले भी कबिया है पंक्ति में दूसरी पंक्ति में भी है ना तो ऐसा अर्थ करेंगे यहाँ के आया ना पहली पंक्ति कर तो क्या होगा कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास जानते है कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं यहाँ केचित ले ना कुछ विद्वान सर्व करो फलक त्याग को त्याग कहते हैं अच्छा जी अब देखेंगे हो गया ये दूसरी पंक्ति सर्व करो फलक त्यागम तो इसको बताते हैं राष्ट्रकार सर्व कर्म में सर्व कर्म फलत्यागम लगाइए नित्य निर्मित का नाम अनुमान माना नाम आत्म संबंधी पर्याग सर्व कर्म फलत्यागार सर्व कर्म फल त्याग या है ना इसको कैसे लगाएंगे जैसा में पढ़ रहा हूँ ध्यान देना सर्वकर्मणाम फल से परित्यागा सर्वकर्म नाम फल से परित्याग या सर्व करुण फल त्यागार होंगे सर्वकर्म फलत्याग क्या हुआ सर्वकर्म नाम फल से परित्यागह अब सर्वकर्म नाम से क्या लेना है अनु नाम नित्य नैमित नाम सर्वकर्म नाम से क्या लेना है अनु नाम नित्य नैमितिता नाम यहाँ नित्य नैनितम्य तो काम शब्द है ना तो नित्य नैनित तो लक्षण है काम्य का तो नित्य नैमित्त के काम नया नाम ऐसा हो जाएगा अब ध्यान देना तो ये क्या हो गया सर्वकर्म नाम दर्ज हो गया और तो है? से फल त्याग का पूरा प्राप्त तो कैसे फल का त्याग प्राप्त कैसा फल कर्मों को तर्म फल प्राप्त होगा ना अब अब इसको लगाइए जाने वाले नित्य नैमित्तिक को काम रूप सभी कर्मो का अनुष्ठान किए जाने वाले नित्य नैमित्ती काम इन सभी अनुष्ठान किए जाने वाले अनु नित्य नैमित्तिक और काम इन सभी कर्मो का अपने संबंधी रूप से प्राप्त फल का पर जो फल होगा ना वो अपने संबंधी रूप से ही प्राप्त होगा फल कैसे प्राप्त होगा अपने संबंधी रूप से कि अपने संबंधी रूप से प्राप्त फल का परित्याग ठीक है और जो फल फल उसको मिलेगा और फल उसका संबंधी बन जाएगा उसके साथ संबंध रखेगा संबंध रखने वाले को संबंधी कैसे है अपने संबंधित रूप से प्राप्त कौन हुआ फल उस फल का पर त्याग को सर्वतर उप्रते हैं ठीक है फल त्याग प्रागम कर था था। आप रात अब बात ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर न्यास और त्याग शब्द का एक अर्थ सम पंक्ति में शब्द क्या या न्यास और दुखी में क्या है त्याग है न वही भाष्यकार कर्म नाम या था कहा जाए या सर्व कर्म फल त्यागम कहा जाए दोनों के लिए त्याग है यदि काम्य कर्म परित्याग वह फल परित्यागोर्थ परित्याग अर्थाव्यादि लगाइए यदि काम परित्याग अर्थाव्याग यदि काम्य कर्म का परित्याग रूप अर्थ कहा जाए यदि काम्य कर्म का परित्याग रूप अर्थ कहा जाए में कर्म का परित्याग रूप अर्थ किसका संज्ञा सभ्य कर्म का परसे किसका पर्यागुण शब्द का जाए जाए अथवा अर्थात कर कर तो किसका पर ठीक है परित्यागुण पर्थ कहा जाए अथवा हर पर कहा जाए सर्वथा सब प्रकार में भी दोनों स्थितियों में भी दोनों स्थितियों में भी संस त्याग एक क्या त्याग मातरम सर्वथा मतलब सभी प्रकार से या दोनों स्थितियों में भी सन्यास त्याग सब एक अर्था त्याग मात्र संब्द का एक अर्थ त्याग मात्र ठीक है अच्छा न घट शब्दों की के अंदर होता थो घट पर शब्दों की तरह जात्यंतर ठीक अर्थ नहीं है मतलब अन्य जाति वाला अर्थ जात्यंतर भूत का अर्थ है जात्यंतर भूत शब्द अर्थ में है जो सूर्य तो वाले अर्थ को ही कहेगा किसी अलग अर्थ को नहीं कहेगा तो जात्यंतर भूत अर्थ गर्थ हो जाएगा जात्यंतर अर्थ मतलब अन्य जाति वाला अर्थ या विजाती है अर्थ घट पट शब्दों की तरह अन्य जाति वाले अर्थ को नहीं कहता है या बिजाती अत को घटपट शब्दों की तरह नहीं घटपट शब्द की तरह तो घट शब्द क्या है घट शब्द कार ऐसी घटा वाला और पट शब्द कार्यकार तो संसद का भी जातीय है क्या तो लगाइए यदि काम का यदि का हुआ क्या है चाहे बंदा में क्या काम करने का प्रत्यागोकर कहा जाए अथवाग रूपा जाए दोनों प्रकार से संदा एक अर्थ में अब यहाँ पर पूर्व पक्ष आता है क्या पूर्व पक्ष आता है पूर्व पक्ष ऐसा है ना तो सर्वकर्म फलक त्यागम आया है ना यहाँ पे तो सर्व कर्म फलक त्यागम को लेकर ये प्रश्न किया सभी तदुओं का फल त्याग सभी कर्मों से नित्य नैमित कामयाद है ना तो सब तो नित्य नैवित कर्मों का भी फल क्या करना है नित्य नैविक कर्मो का भी क्या करना है फल त्याग करना है तो पक्ष ये कहना चाहता है नित्य नैमित्त कर्मों का फल होता ही नहीं है तो फल होता ही नहीं है तो उनका क्या करना उसी होगा जैसे थे कोई कहा जाए की कम जाके कुछ उनका त्याग करना चाहिए तो कैसे बनेगा तो वही चीज नहीं बनना चाहिए नित्य का नाम कर्मित्स का नाम कर्म नाम फलमासी स्थिति अहम कि नित्य नैमित कर्मों का फल नहीं होता है ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है निश्चित कर्मों का फल ही नहीं होता है ऐसा कहा जाता है तो शेषाम फलत ज्यादा इसी कदम हम खिले हैं तो शेषाम फलक ज्यादा इसी कथम उचित तो तेरसाम मतलब मित्र लिखिता नाम तो नित्य नैमित कर्मों का फलक क्या ऐसे कहा जाता है ये कैसे कहा जाता है आगे ध्यान देना जैसे कि की बंध्या का त्याग ऐसा लगा लेना जैसे बंध्या के पुत्र का त्याग सम्भवें बंध्या के पुत्र जैसे बंध्या के पुत्र का त्याग कहते नहीं बनता है वैसे नीच में नीचे कर्मों का फल त्याग कहते नहीं बनता है इस वह लगा लेगा हम नैयाय लोग जो है ना क्या है सतुआई का प्रयाग प्रभाव हुए का फल और कोई फल और कोई नहीं है Right, yes. में ये ये ये नहीं नहीं वो तो जो है ना के बाद भाव जाती कोई फल नहीं मानते तो नहीं मानते हैं मतलब ये न्याय के पहचान न करेंगे तो प्रसवाइव होगा और करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा तो कर्तव्य है वो ना करने से लेकिन तो ऐसा नहीं ध्यान देना नित्य कर्मों का फल ही नहीं है ऐसा कहा जाता है तो शेषाम फलक त्याग इसी प्रमुख कैसे उनके उनका फल का त्याग ये कैसे कहा जाता है जैसे बंगाल का कुछ त्याग कैसे नहीं बनता है वैसे नित्य वित्त कर्मों का फलक त्याग कैसे नहीं बनता ये प्रश्न किया अब ध्यान देना प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है ना मतलब फल प्राप्त है तभी क्या की बात आई है ना भगवान के वचनों को भी प्राप्त लगता है न अब ध्यान देना फल तो है न मीमांसक जो है ना सभी कर्मों का सामान रूप से जो है ना स्वर्ग प्राप्ति रूप में मानते हैं स्वर्ग सब जो है ना अपने मीमांसकों के यहाँ सुखर्द में है जो जन ने सगर स्वामी ने जो स्वर्ण सन्त का योग किया है वो लोक विदेश के अर्थ में नहीं किया है परवर्ती परवर्ती विद्वानों ने उसको लोक विदेश का रूप माना है और जन सब स्वामी ने जो शुभ सन्त किया है स्वर्ध सन्तका किया सुखत्म है लोक विदेश के अर्थ में विवादी माना गया है बाद के विद्वानों ने माना परमात्मा तो ऐसा है सुख रूप है कि नहीं हालांकि ऐसा ही नहीं जहाँ परमात्मा खुद रोक है परमात्मा ही कहा गया राष्ट्रीय सत्र न्याय जो है ना मध्य प्राप्ति को फल उनसे निश्चित करने होगा कोई होता है उनका तो नहीं उनके यहाँ राष्ट्रीय सत्र न्यायालय यहाँ हुआ रात्रीय सत्य कर्म बता दिया और फिर बोल दिया वो होते है। नहीं? तो फल है। कि पास है, है नित्य कर्मो का क्या फल है स्वर्ग अच्छा तो हमें भी क्या बोला रात्रि सत्य न्याय से प्रतिष्ठा फल है उसका वो भी बात इसी परिणाम हो जाएगा उसका तो फल मानते हैं अब देखना और सही फलिकल लोगों को ने खुदाना नहीं होगा नैया का निर्णय करने होता है उसका उपयोग है और उसमें अब आत्मावार सुखी है यहाँ परमात्मा को बसन गया और यहाँ पर जो अलग कम संग्रह पढ़ने वाले उसको कितने बताते हैं बताते गए बैठाते के जोड़ा है ना वह जीवात्मा कोई को उसको जीवात्मा में जोड़ता है ये जो है ना न्यायिक मतलब ये प्रमाण शास्त्र है प्रमाण के अनूपण के लिए मान रहा है कितना ही मानना ही है बहुत कुछ भी पढ़ाई करती हो रही है न्याय की कोई पढ़ता ही नहीं है का बालकों का को न्याय शास्त्र का सुखो बढ़ानी होगी न्याय शास्त्र क्या है जो संद्रह न्याय शास्त्र है जो न्याय शास्त्र में लिखा है वो न्याय शास्त्र ग्रंथ ऋषि के द्वारा लिखा गया कोई पढ़ता है उसको गौतम की क्या मान्यता है लोग लोक में सर्वोच में परमाण के विषय में परमात्मक विषय कोई जानता तो तो जो वह गए है उनको निर्भर रहा है नहीं। नहीं? नहीं? नहीं? ये तो अभी क्या है संग्रह मुक्का दो सौ चार सौ हैं तक पहले तो बनाया और पहले से क्या चला रहा है नोचा पढ़ने का मतलब क्या है कि गौतम जी क्या विचार है क्या विचार है पढ़ना चाहिए उनका महत्व पढ़ना चाहिए बना दिया गया तो इसको पढ़ने से तो उसमें प्रवेश हो तो जाएगा इस ऐसे है ना तो प्रवेश तो तो तो मरने के बाद होगा क्या जीवन काल में हो ही रहा है उसको बढ़ा जा सकता है तो इसमें क्या नहीं अच्छा अध्यापक का सीधे उनको पढ़ा सकता है हाँ तो तो तो सीधे पुरानी सनाथन जरूरी है आपके ग्रंथों को भी पड़नी चाहिए हाँ रुचकर है अच्छे ग्रंथ है ये है ना तो, तो वही सब जो है तो ना जिनमें तो जो है ना सभी के प्रकोप से सबसे पूरा कर जो ये ग्रंथ इकट्ठा हो गए हैं उनको बड़ा बेमान लोग सकते हैं और इस से जो है ना वो सब के ऊपर कंडा बनाने वाली जरूरी है जो आपके ग्रंथों का आदर नहीं होगा किसी कभी आदर नहीं होगा तो कहाँ से सबसे यही है सूत्र अपने जगह काफी ठीक है तो व्यासभाषु का चलता है वहाँ जो तो, तो वहाँ भी टीका टीका ले करके वो वहाँ भी दुवाड़ देते हैं लोग व्यास वास्तु को अपने में परिपूर्ण है उड़वा तो पर प्रसंग तो लग जाता है लेकिन वो जब टीका सामने है तो टीका पर इतनी दृष्टि रहती है कि मूल कार का जो अपना विक्राय है उसको भी लुप्त हो जाए अपना इनका भी उसे तो फिर भी लोग सूची सभी ऋषि तो व्यास भाष्य प्रसन्न चलता है उसका तो वही है अच्छा सभी भाषणों से पुराना भी है का जो घाटा है ना तो कुछ तो तो तो तो तो तो नहीं होने वाला है ना तो आप बहुत ज्यादा पढ़कर ना तो आप समाज का भला कर सकते हैं ना उत्थान का सकते हैं आत्म उत्थान के लिए साधना कर अब देखेंगे नहीं ना ये आया ना मैं इस दो भक्त का उत्तर देखते हैं प्रश्न करके यह दोष नहीं है क्योंकि नित्यानाम कर्म नाम अभी फलवत्व से भगवत्ता इष्टअवार्थ क्योंकि नित्य कर्मों की भी फलवत्ता भगवान को इष्ट है नित्य कर्मों की भी फलवत्ता भगवान को इष्ट है तो ध्यान देना की फलवत् नित्य कर्म नित्य नित्याम कर्म नाम कर है नित्य कर्म तो फलवत्व किसका नित्य कर्मो का फलवत्व का क्या फल जैसे गर्म वस्तु काम देखिए कर्मो तो का फल भी भगवान को इस है फलवत्व नित्य कर्मों का फलवत्व इस है तो इस तत्व किसका होगा फलवत्व का नित्य कर्मों का फलवत्व है कि भगवान को नित्य कर्म भी फल वाले महीने तो नित्य कर्मों का भी क्या होता है अच्छा, अपनी जगह सब चीज क्षति ही भगवान अनुस्तम स्तमी अनुष्ट स्तंभ इस प्रकार भगवान कहेंगे ऐसा लगाना अनुष्ट इसी ना लगाने बनती ही कर अनिष्टम स्तंभ इति क्या न ना कुन्यास नाम इति भगवान भी अनिष्टम वक्ष क्या और ना कुन्यास नाम इस प्रकार भगवान नित्य कर्मों के फल को कहेंगे जी। जी। क्या कहेंगे नित्य कर्म के फल को कहेंगे है ना वक्ष क्या कहेंगे नित्य कर्मों के फल को कहेंगे किस प्रकार कहेंगे जो बच्चन यहाँ पर आएंगे ठीक है अब ध्यान देना सन्यासी नाम यह भी केवल केवल सन्यासियों के लिए ही कर्म फल का असंबंध कहते हुए जो जब कर्म नहीं को करेगा उसके लिए उसको जो मित्र कर्म को करेगा उसको फल मिलेगा तो केवल सन्यासियों के लिए ही कर्म फल का असंबंध कहते हुए आप सन्यासियों को या सन्यासी भिन्न व्यक्तियों के को भगवती आचार्य नाम प्रेत इस प्रकार नित्य करने के फल की प्राप्ति करते हैं समझी लगे करते क्यूँकी क्यूँकी केवल सन्यासियों के लिए ही कर्म फल के असम्बन्धाते हुए सन्यासी भिन्न व्यक्तियों के लिए नाम इस प्रकार के फल की प्राप्ति को करते हैं नित्य कर्म के फल की प्राप्ति को करते हैं इसलिए मतलब क्या कर्म नहीं है इसलिए फल किया प्राप्ति है जिसके लिए कर्म है जो करता है उनको कर्म करते हैं तो त्याग फल का होता है कि पहले ही फल त्याग याद कर्म करना है लेकिन वो फल भी अच्छा नहीं करना त्याग हम तो कर्म करने पर उसका फल तो प्राप्ति होता है न कर्म करने पर मतलब जो कर्म करने फल तो उसका ध्रुव है न तो जो प्राप्त होने वाले फल का त्याग है मतलब प्राप्त होने वाले फल का जो आप कर चुके हैं और प्रारणा दो सामने आ गया वो अपने बस पाए क्या हवा कोई बीमारी आ गई है तो उसका हरी बीजेपा उप होने वाले फल का क्या होगा मतलब और अपनी अपनी उपयोग है सभी शांतों का न्याय का उपयोग प्रमाण को बताने में है न्याय की अपेक्षा वैसे कुछ सुनने का कुछ कारण जरूर करता है के क्या संयुक्त ग्रंथ न्याय के क्योंकि इसमें प्रमाणों का जो निरूपण है प्रत्यक्षी अनुमान शब्द यही क्रम है ना मुक्तावली सर्वसंग्रह तो का भी तो प्रकरण का विभाजन को न्याय शास्त्र के अनुसार किया है और जो विषय का प्रतिपादन के अनुसार किया है नो द्रव्य ये सही तो क्यों तो नहीं मानता है तो जो है ना उसका सम्मान उपमान के अनुसार है और जीवात्म सुरू को बताने के लिए आत्मा के स्वरूप को बताने के तो तो लिए तो योग भी बढ़िया है ना योग जो है ना इसके लिए साधना के लिए मन की बात बहुत भारी लोग है परमात्मा को समझाने के लिए बलिदान बताती है तो सभी शास करते हैं जैसे की सिद्धि कैसे करता है किस कुमार हनुमान कुमार से क्षेत्र घटवर्थ अब हनुमान से नयायिकों को हनुमान प्रमाण से मान भाई दुख में बौद्ध जब बौद्धू काल आया तो बहुत सी आप कही कि वेदों में लिखा ईश्वर को मानो को मान ही रखा जो तो वेद को नहीं, नहीं मानते हैं तो वेद सत्ता भी कर उनके अमी अनुमान का ही वो करना अनुमान रखना थे तो तर्क का उत्तर तर्क दे देना तो यह अनुमान प्रमाण किया था परवती नई जायिका ने अब ये कहना की नैयायिकों का अनुमान थीमान मेरे कागज को नहीं है नैया अनुमान किया ही नहीं है अनुमान मानते ऐसा ऐसा भी तो कि करने करने नहीं नहीं वो वो वो नहीं नहीं को वाली बात मानकर दूसरे लोग करेंगे और होंगे उनका सौ विक्रय नहीं लगा विक्र सकती ओम है ओम पूर्ण मधाई